मधुरम मधुर स्व कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो, प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयत्स परमा पिभराम जय राम जय जय रा श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का दास हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो हर हर महानी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 नाथ नारायण वासुदेवा हेनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय जय, जय। आधारमण हरि गोविन्द जय जय श्री वृंदावन विहार लीलाल की जय।, जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण समुपस्थित समादीय यति वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमाती माताओं हमारे एक श्री संत प्रवर जी ने बताया जडप ग्रंथि के भेदन में साक्षात या परंपरा से जिन ग्रंथों का उपयोग या विनियोग हो उनका अनुशीलन हितप्रद है तथा तो कर्तव्य है सृष्टि संरचना का जो प्रयोजन है ग्रंथों की अभिव्यक्ति या ग्रंथों की संरचना का भी वही प्रयोजन सिद्ध होता है श्रीमद भागवत के दसम स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है उसके दूसरे श्लोक में दार्शनिक धरातल पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थापित किया गया यदि भगवान महाप्रलय की दशा में ही सृष्टि को रहने देते जीवों को देह इंद्रिय प्राण और अंतकरण से युक्त जीवन प्रदान नहीं करते तो निस्संदेह जीवों को किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती भगवान करुणा वरुणालय कहे जाते हैं फिर भी उन्होंने महाप्रलय की दशा को तोड़कर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश से मंडित जगत की रचना की तो क्योंकि दे प्राणातःकरण सयुक्त जीवन जीवन को प्रदान किया तो क्यों किया बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना प्रभु मात्रार्थम च भवाथ आत्मने कल्पनाय च इसका उत्तर दिया गया च चवार्थम च आत्मने अकनाय चीधरी टीका के अर्थ धर्म काम और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि उन जीवों को हो सके जो महाप्रलय के पूर्व कृतार्थ नहीं हुए अभिप्राय यह है कि जीवों को कृतार्थ होने का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय भगवान ने महाप्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की संरचना की और जीवों को दहेंद्रीय प्राणातःकरण संयुक्त जीवन प्रदान किया सृष्टि संरचना का प्रयोजन है धर्म अर्थ काम और मोक्ष संयक पुरुषार्थ ततुष्ट की सिद्धि जब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक, तक जीव जन्म और मृत्यु रूप संशित चक्र को प्राप्त करते ही रहते हैं जन्म का पर्यवसान मृत्यु है और कोई जीव अकृतार्थ होकर बेहद त्याग करता है पुनः उसे जन्म ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ता है ऐसी स्थिति में मोक्ष ही चरम पुरुषार्थ है और मुक्ति को श्रीमद् भागवत ने अनुपम ढंग से परिभाषित किया है जो कि भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य आदि मनीषियों को मान्य है उपनिषदों का ही वह सार्थ भी है मुक्तिर हितवान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति किसी भी दार्शनिक की दृष्टि में मुक्ति क्या हो सकती है उस दार्शनिक को आत्मा का स्वरूप जो मान्य है उसके अतिरिक्त वस्तु का नाम अनात्मा है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है यह मुक्ति की सार्वभम परिभाषा है तो हमने संकेत किया भगवान के अवतार का प्रयोजन भी समग्र श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि ही मान्य है इस दृष्टि से ग्रंथ के विषय अलग अलग होते हैं लेकिन उनका वर्गीकरण किया जाए तो कोई ग्रंथ काम परक पर होते हैं, काम शास्त्र भी शास्त्र है काम भी एक पुरुषार्थ कोई ग्रंथ अर्थक प्रधान होते हैं कोई धर्म प्रधान होते हैं, कोई मोक्ष प्रधान होते हैं वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है अतः पूर्वोत्तर मीमांसा धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करती है अथा तो धर्म जिज्ञासा प्रश्लेष का अनुसार अर्थात अधर्म जिज्ञासा की भी प्राप्ति होती है धर्मक ज्ञान में पूर्व मीमांसा का चर विनियोग होता है क्योंकि धर्म ज्ञान होगा तो धर्मानुष्ठान में प्रीति और प्रवृत्ति परिलक्षित होगी अधर्म से विविप्त जो धर्म है उसका ज्ञान चाहिए कहीं धर्म के नाम पर अधर्म की सिद्धि न हो जाए अधर्म के नाम पर कभी कभी असुरों के द्वारा धर्माचरण भी हो जाता है तो धर्मा धर्म का विवेक हो अधर्म के प्रति अभिरूचि न हो धर्मानुष्ठान में प्रीति प्रवृत्ति हो उत्तर मीमाम का प्रारंभ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है प्रश्न का अथातः अब्रह्म जिज्ञासा भी सिद्ध है ब्रह्माति का नाम अद, अब्रह्म है जो कि ब्रह्म स्वरूप में अध्यस्त है उसका नाम अब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है और अरज्जु भी है और रज्जु भी है बाध की दृष्टि से वह रज्जु ही है प्रतीति के दृष्टि से अरजू भी है तो हमने एक संकेत किया धर्म अर्थ काम मोक्ष परखी ग्रंथ होते हैं जो भी ग्रंथ हो लेकिन विचार करने की आवश्यकता यह है कि जो काम परक ग्रंथ हैं वे अगर पुरुषार्थ का रूप न प्रदान करें तो जीवन को दिशाहीन कर देते हैं अर्थ के प्रतिपादक जो ग्रंथ परिलक्षित होते हैं अगर अर्थ को पुरुषार्थ पर व्यवसायी बनाने में समर्थ ना हो तो अनर्थ में हेतु होते हैं मैं एक कुछ विचित्र तथ्य समय की सीमा में सांकेतिक ढंग से यहाँ उपस्थापित करना चाहता हूँ पूरे विश्व में प्रबल बहुमत से धर्म और मोक्ष को त्याग दिया गया है सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत जीवन में धर्म और मोक्ष को कुछ स्थान कहीं प्राप्त हो सकता है सार्वजनिक धरातल पर प्रबल बहुमत से धर्म और मोक्ष को व्यवहार के लिए घातक समझकर छोड़ दिया गया है किसके ऊपर लट्टू होकर अर्थ और काम के ऊपर लट्टू होकर लेकिन पूरे विश्व में आज अर्थ को पुरुषार्थ बनाने की विधा विलुप्त है केवल हमारे ग्रंथो में सन्निहित है काम को भी पुरुषार्थ बनाने की विधा विलुप्त है इसका अभिप्राय है प्रामाणिक दृष्टि से विचार करेंगे तो आज विकास के नाम पर पूरा विश्व पुरुषार्थ विहीन हो गया है ऐसी स्थिति में श्रीमद भागवत के एकादश स्कंध के तेईसवें अध्याय में जो भिक्षु गीतम नामक अध्याय है हिंदू में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास जिसको कहा गया है उसके अनुशीलन करने पर अर्थ को पुरुषार्थ बनाने की विधा का हमको ज्ञान होता है दूत जुआ मदिरा हिंसा आदि पंद्रह अनर्थों के चपेट से अगर अर्थ को मुक्त कर सके तो अर्थ पुरुषार्थ होता है अन्यथा अर्थ पुरुषार्थ नहीं होता है पूरे विश्व में व्यावहारिक धरातल पर आज कहीं भी अर्थ पुरुषार्थ नहीं है और काम को भी पन्द्रह अनर्थों के चपेट से मुक्त किया जा सके तो पुरुषार्थ होता है अन्यथा पुरुषार्थ नहीं होता हमने एक संकेत किया पूरा विश्व द्रुत गति से विलुप्त होने की स्थिति में है क्योंकि धर्म और मोक्ष का तो सार्वजनिक जीवन में परित्याग कर ही दिया गया है अर्थ और काम जिसके ऊपर लट्टू होकर धर्म और मोक्ष को हिण माना गया है वह अर्थ और काम भी आज पुरुषार्थ के रूप में स्थित नहीं है महाभारत का एक विचित्र श्लोक है जिसमें पृथ्वी के सात धारक तत्वों का वर्णन है धर्म कामश्च कालश्च वसु वासुकि अनंत कपिलश्च एवं सप्त धरुणी धरा इसमें धर्म कहकर साक्षात धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है धर्म काम कहकर साक्षात काम शब्द पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है वासुर वासुकी रे बच्चा वस्वुक कहकर अर्थ पुरुषार्थ के अधिद का निरूपण किया गया है अनंत कपिला कहकर मोक्ष पुरुषार्थ के आचार्य शेषनाग और कपिल महर्षि का वर्णन किया गया है अतिरिक्त तत्व काल का वर्णन किया गया है पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि में काल का बहुत महत्व है अगर काल का व्यतिक्रम हो गया काल का सदुपयोग नहीं हुआ न तो धर्म की सिद्धि होती है न अर्थ की सिद्धि होती है न काम की सिद्धि होती है न मोक्ष की सिद्धि होती है हमने संकेत किया कि महाभारत के अनुसार काल के सहित पुरुषार्थ चतुष्टय पृथ्वी के धारक स्तंभ हैं तत्व हैं आज पृथ्वी के धारक स्तंभ का विलोप हो रहा है ऐसी परिस्थिति में सचमुच में अर्थ को पुरुषार्थ बनाने वाले ग्रंथों का संकलन ग्रंथागार में करना चाहिए महाभारत के शांति पर्व में लक्ष्मी जी और इंद्र का संवाद है लक्ष्मी जी ने वक्तव्य दिया है कि मैं राजा बलि के शरीर का उसकी राजधानी का परित्याग करके इंद्र के शरीर में प्रवेश क्यों करने जा रही हूँ वो तथ्य प्रकाशित होता है कि लक्ष्मी जी अर्थ पुरुषार्थ का रूप कैसे धारण करती है और कब धारण नहीं करती है संभवतः आप जिसे नहीं सुनना चाहते हैं वही उधर ही मैं संकेत करना चाहता हूँ अच्छा। वह संकेत क्या है दरिद्रता के जितने स्रोत उद्गम स्थान है आज पूरे विश्व में वही अर्थ के स्रोत बताए जा रहे हैं तो अर्थ विहीन सृष्टि हो गई है जबकि अर्थ के ऊपर लट्टू पूरा विश्व है अर्थ को पुरुषार्थ बनाने की व्यावहारिक विधा आज विलुप्त है इसी प्रकार काम को पुरुषार्थ बनाने की व्यावहारिक विधा आज लुप्त है तो हमने एक संकेत किया ग्रंथागार में एक विचित्र ढंग से विशेषज्ञों के द्वारा अर्थ को पुरुषार्थ बनाने की विधा का वर्णन जिन ग्रंथों में है उन अर्थक प्रधान ग्रंथों का संकलन होना चाहिए जो कि यहाँ है काम को पुरुषार्थ बनाने की विधा अन्यथा पूरा विश्व विलुप्त हो रहा है काम के नाम पर काम को पुरुषार्थ बनाने की विधा का वर्णन ऋषियों ने किया है आजकल जो उपन्यास इत्यादि के माध्यम से कृत्रिम ढंग से कामुकता को छालते हैं वो काम को पुरुषार्थ बनाने की विधा नहीं जानते है पुरुषार्थ रहित काम तो काम ही नहीं है जिस अर्थ की परिगणना अर्थ पुरुषार्थ में ना हो सके वो अर्थ, अर्थ अर्थ नहीं है तो ग्रंथागार की शोभा इस बात को लेकर है कि काम पर उन्हीं ग्रंथों का सन्निवेश वहां होना चाहिए जो सचमुच में काम को पुरुषार्थ का रूप दे सके और धर्म के बारे में भी बहुत कत् लेकिन सत्य तथ्य यह है कि आजकल पंथ धर्म को पंथ का रूप दे दिया गया सर्वत्र भगवत पार शंकराचार्य महाराज के जीवन चरित्र को लिख रहा हूँ सात सौ पृष्ठ हो गए हैं, ८०० सौ पृष्ठों में पूर्ण होने की स्थिति है उस समय जित धर्म जो था और परंपरा प्राप्त जो संप्रदाय थे वो सब पंथ के रूप में परिणत हो गए थे आज भी अगर हम देखे गुरा मत माने वृंदावन की अयोध्या की चित्रकूट आदि की पूरी की उपासना पद्धति जो है वो शास्त्र सम्मत उपासना पद्धति को एक पंथ के रूप में देने वाले संतों ने उसे पंथ का रूप दे दिया है भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य के जीवन की विशेषता क्या थी उन्होंने पंथों को पुनः सतसंप्रदाय का रूप दिया धर्म का रूप दिया श्री रामानुजाचार्य महाभाग की विशेषता थी आलवार संतों के बीच में रहे भक्ति परक उनका जो साहित्य था उससे वो प्रभावित थे लेकिन वर्णक व्यवस्था आश्रमक व्यवस्था सौथ परंपरा से वहाँ शिथिल थी तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने आलवार संतों की उपासना पद्धति को बिल्कुल शास्त्र सम्मत बना दिया तो हम एक संकेत करना चाहते हैं धर्म के नाम पर भी प्राय मत जिसको कहते हैं पंथ जिसको कहते हैं उसी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो ग्रंथागार में प्रयास पूर्वक ऐसे ग्रंथ का संकलन करना चाहिए जो तो पंथों में अनुगत जो सिद्धांत है और पंथ किस प्रकार धर्म पर व्यवसायी हो सके उन ग्रंथों को आदर्श मानकर संकलित करना चाहिए और मोक्ष को लेकर भी एक विचित्र तथ्य है चार वाक्यों के यहाँ भी मोक्ष है देहपात ही उनके यहाँ मोक्ष है उससे तो कुछ नहीं होगा देहात्मवादी वो है तो सचमुच में मोक्ष का जो परोवरीय क्रम से सिद्धांत है मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों का संकलन भी होना चाहिए साथ ही साथ नीति शास्त्र नीतिशास्त्र परक कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे है वैसी प्रकार शुक्र नीति इत्यादि नीति शास्त्र परक ग्रंथों का संकलन भी होना चाहिए और तरह तरह के एक विचित्र बात है जैसा औषधालय में जाए तो चिकित्सक से परामर्श लिए बिना कोई भी दवा लेकर पालें तो घातक हर दवा अमृत है हर दवा विष है इसी प्रकार ग्रंथागार में अभिरुचि के अनुसार कोई भी ग्रंथ ले आए लेकिन वो ग्रंथ मारक भी होता है और तारक भी होता है तो ग्रंथ पढ़ने के पीछे अपनी पात्रता का भी उद्बोध ज्ञान होना चाहिए हमने संकेत किया और आज का प्रवचन कुछ सांकेतिक ढंग से ही किया है एक और तथ्य है जो प्रति वर्ष में यहाँ प्रस्तुत कर देता हूँ मीमांसकों के अनुसार तो पूर्व मीमांसकों के अनुसार शब्द व्यापक है और द्रव्य है शब्द जो है अपना प्रभाव डालता है पात्रों पर ग्रंथागार यहाँ पर है आदर्श है छह हजार ग्रंथों से प्रारंभ हुआ था लगभग 35 छत्तीस हजार ग्रंथ इस ग्रंथागार में सुशोभित है और परिष्कृत रूप से सन्निहित है सेवानंद जी महाराज यहाँ के श्रीमंत जी की सहानुभूति से बहुत उत्तम ढंग से उसको संभालते हैं लेकिन इनमें से सचमुच में जो धर्म और मोक्ष पर ग्रंथ हैं और काम को अर्थ को धर्म और मोक्ष पर व्यवसायी बनाने वाले जो ग्रंथ हैं उनके तात्पर्य को बताने वाले आचार्य का भी संकलन होना चाहिए क्योंकि यहाँ जब हम रहते थे उसके बाद में श्री बामदेव जी महाराज आए अध्ययन अध्यापन का कार्य तो सबसे पहले यहाँ जहां तक यह अध्यान मेरे द्वारा हुआ था भगवत के पास उसके बाद श्री बामदेव जी महाराज करने लगे फिर श्यामा शरण जी आ तो सब लुप्त है यहाँ जो कथा का स्तर था उन दिनों आठ आठ घंटा परिश्रम करके श्यामा जी आते थे आध घंटा प्रवचन करने के महाराज जी का रुख नहीं था कि वो अपने या, मेरे अतिथ किसी को माइक दे महाराज का रुख नहीं था मैं नहीं हठ पूर्वक श्री वामदेव जी महाराज के पास माइक रखवाया था ये सब मुझे या, याद है महाराज जी मेरे अतीत और किसी को माइक पकड़ाना नहीं चाहते थे धीरे धीरे तो यहाँ के जो प्रवचन का स्तर था वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और पाठ का जो क्रम चल रहा था जिससे ग्रंथ के हृदय की रक्षा हो परंपरा की रक्षा हो वो भी विलुप्त हो रहा है दो चीज में स्खलन पूज के श्री विग्रह के अंतर्हित होने के बाद दो चीज में स्खलन है पाठ की परंपरा प्राय से हमारे राजा राम जी महाभाग सुनाते हैं वो ठीक है पाठ की परंपरा का विलोप नहीं होना चाहिए वो प्रारंभ करवाना चाहिए मैंने कैसे सुझाव दिया क्यों सुझाव दिया हम भी कहीं घूमते हैं मन जी भी अपनी स्थिति में रहते हैं और आज किसी के पास कोई बैठ करके क्या होना चाहिए सुनने की स्थिति में भी नहीं है तो हम इसी ढंग से कुछ कह देते हैं यह तो इन ग्रंथों का रहस्य बताने वाले संत क्रम से पाठ परंपरा का विलोप्त हो रहा है मुझे एक चर्चित ध्यान है उस समय श्री गोविंदानंद जी को कुछ बुरा सा लगा था बाद में उसका रहस्य समझ गए हमने कहा श्री ब्रह्मसूत्र पर महाराज जी का प्रवचन है बहुत अच्छा है वहाँ पर कहा भाव भावेश्वर मंदिर में लेकिन उसी को परिपूर्ण मत मानिए भाष्य में भांति आदि में उसकी अपेक्षा बहुत कुछ सामग्री भरपूर है क्योंकि महाराज जी की भी हम भी बोले कोई भी उनकी लाचारी होती है श्रोता का देखना ब्रह्मसूत्र में भानती आदि में भाष्यों में जितनी सामग्री है उसका एक वट्टाचार भी प्रवचन के माध्यम से प्रकट पकड़ पाना आजकल की सभा में जब व्याकरण का लोप है न्याय का लोप है मीमांसा का लोप है तो उन तथ्यों को कैसे प्रकट किया जा सकता आम भाषा में नहीं किया जा सकता इसलिए मूल का मूल के अनुशीलन से दूर ना रहें तुलसीदास जी के ग्रंथ को रामायणी ही कहते हैं अब कहते हैं तो रामायणियों के सामने तो 50-100 पंक्तियां ऐसी हैं दर्शन शास्त्र तुलसीदास जी के जिसका अर्थ वो 50 वर्ष नहीं लगा सकते क्योंकि परंपरा से उनको उपजीव्य ग्रंथों का नाना पुराण एकमागम सम्मतमय उपजीव्य ग्रंथों का अध्ययन नहीं है तो रामचरित मानस तो कथा भाग आप कह सकते हैं दार्शनिक पक्ष तो आप नहीं कह सकते जैसे उदाहरण के लिए देते हैं विषय करम सुर जीव समेता सकल एक एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनाज अवधि सोई ब्रह्म सूत्र का एक अधिकरण उसपे भी शंकर वन अभामती रत्न प्रभा आनंद की टीका सहित जिसको नहीं तैयार है वो इस पंक्तिक लगा ही नहीं सकता गलीब राम सहित मानस में हो तो जैसे आज के रामायणी उपजीव का ध्यान नहीं रखते जहां से तुलसीदास जी ने जो रत्न प्राप्त किया वो मूल ग्रंथ तो केवल रामायण से उन ग्रंथों का अर्थ नहीं लगेगा इसी प्रकार हमने संकेत किया कि यहाँ दो प्रकल्प चलना चाहिए पहला प्रकल्प ये है कि पाठ की परंपरा जो लुप्त हो गई यहाँ वो लुप्त परंपरा को उज्जीवित करना चाहिए विधिवत एक परम्परा दूसरी बात यहाँ के प्रवचन का स्तर गिरे नहीं बहुत परिश्रम करके यहाँ के प्रवचन के स्तर को बहुत ऊंचा किया गया था बहुत ऊंचा किया गया था वो जैसे तैसे मैं एक विचित्र बात कहता हूं मैं वहां जाने से बहुत घबराता हूँ जहां बारहो महीने प्रवचन होता है आप कहेंगे क्या तो अच्छा काम होता है बारहो महीने जब प्रवचन होता है तो बारह महीने कथावाचक चाहिए कोई कथा दाचक इधर ले जाएगा श्रोता को कोई इधर ले जाएगा कोई उधर जैसे इंदौर का गीता भवन है गीता के नाम पर पचास साल हो गए वहां सब श्रोता बिगड़ गए जैसे वो सत्संग भवन मुजफ्फरनगर में है श्रोता इतने बिगड़ गए वृंदावन में बिगड़े हुए श्रोता न राष्ट्र के लिए कुछ बोल सकते न गायकार के सामने कथा पचास साल से होने वाले एक शब्द नहीं बोल सकते मतलब क्या है कथा सुनने के तो रसिक हो गए लेकिन कथा में जो चेतना शक्ति भरने की क्षमता है मान बिंदु पर कोई प्रहार हो तो खून में उत्तेजना हो ऐसा कुछ नहीं है प्राय रोज कथा कहने वाले के तो इतने कायर हो जाते हैं अन्याय सैष्णु हो जाते हैं इसलिए हमने संकेत किया रोज उनको सुनना है इसका मैं एक उदाहरण देता हूं मुजफ्फरनगर में परमेश्वर दयाल जी संविदानंद ले जाते थे एक दिन पहले पहुंचा पार्क में घूम रहा था एक रजनीश जी का अनुयायी संभोग से समाधि पर प्रवचन कर रहा था हमने खिड़की से देखा कि वो सब सोचा यू हम झूम रहे तो हमने सोचा जब हम प्रवचन करते तो भी वो झूमते हैं रजनीश का चेला युवक संभोग से समाधि पर खुले हम प्रवचन कर रहा है तो भी झूम रहे तो परमेश्वर देवाल आदि को मैंने बुला कहा यह क्या हो रहा है मैं झांकने नहीं गया था जब इधर आता था घूमने तो प्रवचन करते तो श्रोता दिखाई पड़ते थे खिड़की खोली थी पीछे पार्क था तो उन्होंने कहा मेरा जब बारह महीने प्रवचन चलाना है तो कहां से आप जैसे वक्ता लाभेंगे हमने कहा सब्चाई बंद कर दो दूसरे साल फिर एक दिन गया तो कबीर पंथी बोल रहे थे वो मूर्ति पूजा वर्णाश्रम के बेखट के खंड कर रहे थे तभी श्रोता यू तो हमने कही कुछ बीमारी हो गई है फिर मैंने उसके बाद मुजफ्फरनगर सत्संग भवन में पाओ ही रखना छोड़ दिया हमने कहा तो तुम लोगों ने इन श्रोताओं की हत्या कर दी इसलिए हमने संकेत किया बहुत प्रामाणिक ढंग से प्रवक्ता के सामने ही मयक रखना चाहिए नहीं तो श्रोता को नष्ट कर देते है यहाँ के लिए मैं एक संकेत करता हूँ सत्तर साल साठ साल मान लीजिए प्रवचन का क्रम चल रहा है या तो ब्रह्म या तो अधिकतर ब्रह्मिष्ठा की बात चली एक सुखदेव जी का प्रादुर्भाव एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त का प्रादुर्भाव धर्मनिष्ठ का प्रादुर्भाव जो मान बिंदु की रक्षा के लिए जूझने के लिए तैयार हो इसका मतलब है सत्संग गया कहा धरती में समा गया वायु में समा गया जल में समा गया तेज में समा गया गया कहाँ इस पर विचार करना चाहिए जो धर्म और ब्रह्म का निरूपण होता है तो धर्म किसी में अवतीर्ण हो रही है या नहीं ब्रह्मनिष्ठा किसी में अवतीर्ण हो रही है या नही? नहीं तो एक सरोवर जैसा रह जाएगा वो उत्तर उतरंगों से युक्त गहराई से युक्त लंबाई से युक्त प्रौढ़ता से युक्त समुद्र जैसा रूप नहीं धारण कर पाएगा इसलिए जो व्यवस्थापक आश्रम के होते हैं पूरी में भी जायेगा पच्चीस सुझाव दे सकते हैं क्योंकि पचासों भूल तो तुटिया मेरे सामने थी अभी भी पच्चीस त्रुटिया है धीरे धीरे तो मैं समीक्षा निंदा की दृष्टि से नहीं कर रहा बहुत अपनत्व की दृष्टि से एक गोष्ठी होनी चाहिए की क्या खोया क्या पाया महाराज के सामने क्या दिव्यता थी उसमें से कितनी दिव्यता रह गई है कहां कहाँ शिथिलता आ गई है उस शिथिलता को दूर करें और बन सके तो और दिव्यता का आधान करें इसकी समीक्षा होनी चाहिए तो वो जो ग्रंथागार है चलते फिरते जब ग्रंथ तैयार होंगे मैंने ग्रंथों की ग्रंथि को सुलझाने वाले तैयार होंगे तब तो इन ग्रंथों की रक्षा होगी नहीं तो धीरे धीरे ग्रंथागार की शोभा तो बढ़ाने वाले ग्रंथ रह जाएंगे उनकी गुत्थियों को दर्शन शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने वाले अगर विद्वान नहीं रहे तो फिर इस पर में सेवानंद जी तो ध्यान से सुन रहे सब सर्वज्ञ पीठ काश्मीर में भगवान शंकराचार्य दक्षिण दरवाजा से प्रवेश करना चाहते थे आप लोग तो कथा जानते हैं जैनों का पीठ नहीं था बौद्धों का पीठ नहीं था स्थान नहीं था वो ये तो मालूम है लेकिन जैनों से शास्त्रार्थ हुआ जैनों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए बौद्धों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए वैशेषिकों ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए न्यायिकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए योगियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए सांख्यवादियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए पूर्व मीमांसकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए उत्तर मीमांशकों ने कहा हमारे प्रश्नों से उत्तर दीजिए तो हमारे मंदिर कितने प्रतिष्ठित थे कि वहां सभी दर्शन के आस्तिक नास्तिक सब दर्शन के विद्वान मनुष्य रखे जाते थे इसका मतलब ये जो मठ मंदिर थे ये शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा के संस्थान और धर्म और मोक्ष की पीठ गद्दी का काम करते थे उस पूर्ण रूप से इसको उद्भाषित करना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रंथागार के ब्याज से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवत पर शंकराचार्य महाराज से पहले कहाँ ये मठ मंदिर थे बौद्धों के बिहार बौद्ध बिहार को देख कर वहां से जो हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा था आघात हो रहा था उसको निरस्त करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने चतुराय चतुष्पीठ की स्थापना की उसी की अनुकृति के रूप में यह सब आश्रम बन गए कालांतर में दस बीस गाय दो चार बटुक पल गए भंडारा हो गया यहां तक रह गया मूल रूप से जो धर्म राज्य की स्थापना की भगवान शंकराचार्य ने व्यासपीठ का शोधन किया शासन तंत्र का राजगद्दी का शोधन किया अपने शिष्यों का यह दायित्व दिया कि यह शोधन की प्रक्रिया प्रणाली चलती रहे वो तो मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया मूल उद्देश्य ही विलुप्त हो गया ना मठों के निर्माण का मंदिर मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा का मूल उद्देश्य कहाँ वो सरस्वती जी जैसे पीठ आजकल है हम तो पूरी में रहते हैं ना गिने चुने व्यक्तियों की जीविका बनौती के स्थान ये मंदिर रह गए जो इनका मूल उद्देश्य था उससे विहीन हो गए इसी प्रकार ये मठ मंदिर जो है मूल उद्देश्य भी नहीं हो गए चारों शंकराचार्य के जो मठ हैं, यह मूल उद्देश्य करोड़ों किलोमीटर दिशाहीन हो गए चार शंकराचार्य अपने दायित्व का भी रचना पूर्वक पालन करते तो आज क्रिश्चियन तंत्र कम्युनिस्ट तंत्र मुस्लिम तंत्र हम पर सिकंजा कसते कोई आंसू पोसने वाला नहीं अभी हम मेघालय गए मेघालय गया था नागा बंग्लादेश की सीमा पर गया था हमारे हिन्दू घर की लड़कियों का कन्याओं का फरन मुसलमान करते हैं कोई आंसू पोसने वाला नहीं हिंदू वर्ल्ड के लड़कियां विधर्मियों के घर में जाती हैं दो करोड़ मुसलमान बांग्लादेश से अवैध आए उनको सरकार ने वैध नागरिकता प्रदान की है हजारों गाय रोज कटने के लिए बांग्लादेश की ओर जाती हैं और कथा भी सब जगह कीर्तन भी सब जगह हमको तो रोना आ जाता कथा है कीर्तन है गाय भी कट रही है एक कलकत्ता में कथावाचकों का मन चलता होगा तो कथा में यजमान मिल जाए कलकत्ता में हम भी कथा कहें उस कलकत्ता में रोज दो चार हजार गायें कट जाती हैं बकरीद कब अवसर पड़े इक्कीस हजार गायें कट जाती हैं और बकरीद के दिन में इक्कीस भागवत कथा होती होगी कहां पर कलकत्ता में क्या हो गया ये तो क्या हो गया इसीलिए जिस कथा थी क्या इसीलिए मठ मंदिर थे क्या इस पर भी विचार करना चाहिए तो हमने बार बार संकेत के उज्जीवित ग्रंथागार भी रखना चाहिए ये ग्रंथागार भी होना चाहिए क्योंकि तो न्यायालय में क्या है न्याय की परिभाषा क्या बस दो वाक्य में कहता हूं संविधान हो संविधान अपने आप न्याय नहीं दे सकते और न्यायाधीश और संविधान को ताक पे रख दीजिए तो न्यायाधीश क्या होंगे न्यायाधीश और संविधान दोनों के योग से न्याय की निष्पत्ति होती है क्या संविधान अगर न्याय दे देते तो संविधान के ग्रंथ ही पर्याप्त थे न्यायाधीश अगर संविधान को ताक पर रखकर बोलने लगे तो उसका नाम न्यायाधीश थोड़े होगा न्यायाधीश को क्या चाहिए न्याय का ग्रंथ चाहिए न्याय के ग्रंथ को फिर क्या चाहिए न्यायाधीश चाहिए और न्याय के ग्रंथ को फिर नजीर किस कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने वो चाहिए तो हमारे यहां दो प्रकार से ग्रंथों की सिद्धि होती है चलते फिरते ग्रंथ जैसे पूज्यपाद महाराज जी थे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभार ज्योतिष पीठाधीश्वर थे हमारे पूज गुरुदेव आदि थे उसके निर्माण की भी प्रक्रिया चलनी चाहिए एक बात और एक ग्रंथ तब जाकर हमको दूसरी बात यह है कि जिस उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की गई मंदिरों की स्थापना की गई उससे कितने सुदूर हम चले गए क्या मूल उद्देश्य को पकड़े हुए हैं बिहारी जी कार्य गिने चुने व्यक्तियों की मनोधि के केंद्र आप ये चले जाइए भिंड आदि की ओर एक हनुमान जी का नाम है पहलवान हनुमान एक हनुमान जी का नाम है डॉक्टर हनुमान एक हनुमान जी का नाम है इंजीनियर हनुमान कितनी माने हनुमान जी का अर्थ क्या हो गया हमारी दीनता दरिद्रता को दूर करने के लिए पहरे इसका मतलब क्या अर्थ और अर्थार्थी के लिए अर्थ के लिए भी भगवान का दरवाजा बंद नहीं है मैं इस बात को अच्छी प्रकार जानता हूँ लेकिन हमारी बुद्धि का स्तर गिरने से हमने देवी देवताओं का कितना स्तर गिरा दिया है इस पर विचार करना चाहिए वो भी तो हनुमान जी हैं जिन्होंने दैत्यो दे, का दलन किया मैंने इसलिए कहा कि मुझे पीरा है आपकी आप, आप यहाँ हैं हो सकता है प्रेम से रहते हूँ शांति पूर्वक रहते हूँ भजन करते हूँ हमको हर मोर्चे पर अभी हम जहाँ गए थे कलेक्टर ने आपके रोना रोया तहसीलदार ने एडीएर ने महाराज जहां आप हैं उससे एक किलोमीटर में सूर्यास्त के बाद जाऊं मैं मार दिया जाऊं हम उस नक्सलवादियों के बीच में भी छत्तीसगढ़ गए थे नक्सलवादियों के बीच में मर मार देगा मार देगा उस चिंता को छोड़कर घूमते हमको मालूम है कि राष्ट्र कितना जर्जर हो गया इसलिए हमने संकेत किया इन मठों में ग्रंथागार भी होना चाहिए और चलते फिरते ग्रंथ चलते फिरते ग्रंथ मान्य क्या हनुमान जी गधा है कीर्तन भी है चलते फटते ग्रंथ ग्रंथकारियों को भी तैयार करना चाहिए तब मठ मंदिरों की रक्षा होगी और उन ग्रंथों की पहेलियों को सुलझाने वाले विद्वान मनुष्यों का भी संकलन करना चाहिए तो समग्र ग्रंथागार हमारे सामने होगा ये सब संकेत मैंने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद जो हमको अनुभूतियाँ होती है वो आप लोग नहीं भी सुनना चाहते हम प्रवचन के माध्यम से सुना देते हैं ताकि एक दो में ये वेदना का संसार हो हर हर मत बोलो जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की